श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ त्रयोदशो यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद नारदवाच कल्पस्तव परिव्रज्य देहमात्रशेषि ग्रामकर विधिनापेक्षन्महि नारद जी कहते हैं धर्मराज यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे विभ्रियावास कोपीना छादन परम तम न दंडलिंगादेह अन्य किंचित यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए और जब तक कोई आपत्ति न तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपने त्यागी ही किसी भी वस्तु को ग्रहण नारायण पराय सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैसी हो शांत रहे भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे हुए अकेला ही आत्मान च परब्रह्मा ब्रह्म सर्वत्र इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यक्ष जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्मस्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखें सुप्त प्रबोधयो संभावात्मनोगतिमात्मदे बंधम च मोक्षम च माया मात्र नवस्तुतः आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे नाभिने ध्रुव मृत्युम अध्रुववा कालम परम प्रतीक्षेत भूता प्रियम न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे न शास्त्रे सुसज्जेत अनुपजीवित जीविका वादवास्त्या असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ना ले न शिष्या ग्रंथ नैवाभ्यसे बहुन न व्याख्यापय युज नारंभानेत ना शिष्य मंडली न जुटावे बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे नम प्रायो धर्म हेतुर्महात्म शांत समिति त्यजेत शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे अब्यक्तिंग व्यक्तार्थो मनिषि कबीर मुंह का वात्मा उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो को तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है अत्र्युदा मिहासम पुरातनम प्रहलाद से संवादम बुणे राज्युष इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं वह दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद तम सयानम धरोपस्थे कविज्याजस्वयतु तनूदये निगूढ़ा मलतेजसम ददर्श लोकान् लोकतत्व लोकतत्विवितया मृतो महात्यय प्रहलादो प्रहलाद प्रियः एक बार भगवान के परम प्रेमि प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोगों में विचरण कर रहे थे उन्होंने देखा कि महापर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुरी पड़े हुए हैं उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूल धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी कर्मणाम कृत्य लिंगय वर्णाश्रिंद न उनके कर्म आकार वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं न तत्वाभ्य विधिवत मा महाभागवत भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया विभर्षि काम सौद्यमो शोध्यमो यथा भोगो खलु भगवन आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट है संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता न ते शयान से निरुद्यम से ब्रह्मुखाथो यत एव भोग अभोगिम तब विप्रदेह पीवा यद तद्व न्षम आप कोई उद्योग तो करते नहीं यो ही पड़े रहते हैं इसलिए आपके पास धन है नहीं फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हिष्ट कैसे है यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए कवि कल्पो निपुण विद्वान समर्थ और चतुर हैं आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं इसका क्या कारण है नारद वाचम सयुत्थम दैत्यपति परिपृष्टो महामुन रसमयानम तद्वाग अमृत नारद जी कहते हैं धर्मराज जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमय वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले ब्राह्मणुवाच वेदेदम सुर श्रेष्ठ भवान्य सतो परम योलाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा दत्तात्रेय जी ने कहा देराज सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो यस नारायणो भगवान् भगवान नृद सदाम यारायणो देवो भगवान् हृदगत सदाम भक्त्या केवल याज्ञानम धुनोती ध्वान्तमर्कवत तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं अथा पिप्रू महे प्रश्नान तब राज्य था श्रुतम संभवनीयो ही भगवान् आत्मन शुद्धि तो भी प्रहलाद मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए कृष्णया भवा शिन्याड़ी कार्यो हम नाना जो निशोजित प्रहलाद जी कृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है कृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी जोनियों में मुझे डाला यह देख कर्म सर्गाप कर्मों के कारण अनेकों जोनियों में भटकते भटकते दैवश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है जो स्वर्ग मोक्ष तिर योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग आप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है अत्र दंपती नाम चुखायापनुद कर्माड़ी कुरता दृष्टि निवृत्तोस्मी विपर्यम परंतु मैं देवता हूँ देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए किंतु उसका फल उल्टा होता ही है वे और भी दुख में पड़ जाते हैं इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं हो। मना संस्पर्श जान दृष्टा भोग सप्या सुख ही आत्मा का स्वरूप है समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर उसके प्रकाशित होने का स्थान है इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ विचित्राम मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को जो अपना स्वरूप ही है भूल इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन, जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है जलम तदू जलम जलम तदुद्दवे छन्नम हित स्वत जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तीन के और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है कृयामयोखा कृता कृता प्रहलाद जी शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं आध्यात्मिकाधि दुख अभिमुक्त कृथोपनत अर्थ काम क्रिय मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रंत हो रहा रहता है मरणशील तो है ही यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर ली कर भी लिया तो क्या लाभ है पश्याधनिनाम क्ले समलुब्धान अजितात्मनाम भयालब्ध निद्राणाम विषाकिनाम लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती सब पर उनका संदेह बना रहता है राजत चोरत सन्नो सजान पशुपति पक्षत अर्थिभ्य कालतः सस्मान नृत्य प्राणार्थव जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा चोर शत्रु स्वजन पशु पक्षी याचक और काल के काल से यहाँ तक कि कही मैं भूल न कर बैठूं अधिक न खर्च कर दूं इस आशंका से अपने आप ही सदा डरते रहते हैं शोक मोह, शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादय जन्मूला चोनलाम जहिया स्पृहाम प्राणार्थ योग इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक मोह भय क्रोध राग कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है उस धन और जीवन की स्पृह का त्याग कर दे मधुकार महासर्पो लोके गुरुत्तम वैराग्यम पितोषम इस योक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है विराग सर्वकामेभ्य शिक्षितों में मधुव्रता मधुव अतः मधुमुखी जैसे मधु इकट्ठा करती है जैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन धन संचय करते हैं, दूसरा ही कोई उस राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए अने परात्मा तो जदपनताद नोचे खे ब्रह्मी रे सत्वान मैं अजगर के समान निश्चित पड़ा रहता हूँ और देवस जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यो ही पड़ा रहता हूँ क्वचिद अल्पम क्वचि भूरी भुंजे नम साधु साधुवान क्वचिन भूरी गुणो पेतम कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत कभी स्वादिष्ट तो को भी निरस बेस्वाद और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन श्रद्धयित कदाचिमान वर्जित भुंजय भुक्वाथ कस्मिचे दिवालयाम कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में कभी रात में और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ छौम दुकोलमजिन चीरम वलकल मे भवान वसे संाप्तम दुष्टभोग तुष्ट धीर मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ इसलिए मुझे रेशमी या सूती मृग चर्म या चीर वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ क्वचित क्षय धरोपस्थे प्रासाद तीन परे क्षया कभी मैं पृथ्वी घास पत्ते पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ क्वचित स्नातो तो लिप्तांग सुसा सर्ग रथे भा स्वश्चरे क्वापे दिग्वासा दृहव विभोम धैत्यराग कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र फूलों के हार और गहने पहन रथ हाथी और घोड़े पर चढ़कर चल चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ ना हम निंदे न स्वभाव विषमम जनम एतेम से आशा से उतई काम मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ विकल्पम जुहिया चित्त होता मन से अर्थ विभ्रमे मनोवैकार के हुआ तथो निरीहो विम्बेत स्वानुभूत सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत के द्वारा माया में हवन कर दे इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए स्वात्मवृत्तम मये थम तेहे सुगुप्तम अपि प्रहलाद जी मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है नारद्वाच धर्मम पारमहस्यम वे मुने पूज प्र नारद जी कहते हैं महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्री मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया श्रीमदभागवते महापुराणे पारंस्याम सहितायाद संवादे यतिधर्मे तोदशोध्याय